विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस विशेष शो को सजाने के लिए हमारे साथ है सुतपा दास गुप्ता जिनको आप पहले भी सुन चुके हैं उनके म्यूज़िक के बारे में हमने जानकारी हासिल की थी और काफ़ी कुछ हिंदी गीत उनके द्वारा हमने सुना था तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में विशेष मुलाकात में आप सभी की तरफ से सुतपा दास जी का बहुत बहुत स्वागत नमस्ते सुतभा जी हमारे साथ हैं आज एक विशेष टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे जैसे कि हम जैसे रिलेशनशिप कहते हैं हर चीज़ के साथ हमको एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़ता है एक अच्छा समन्वय बनाना पड़ता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए तब हम ग्रो कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से कर पाते हैं तो इसी बात को लेकर हम लोग आज बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपना रिलेशनशिप को बना सकते हैं म्यूज़िक और एजुकेशन के माध्यम से ये दोनों चीज़ें एक पहलू है जहां पर हम अपने रिलेशनशिप को मजबूत कर सकते हैं चाहे वो म्यूज़िक के जरिए हो या फिर शिक्षा के द्वारा ये दोनों चीज़ें जो है हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शिक्षा हमें ज्ञान देता है म्यूज़िक हमें सूदिंग का, का काम करती है हमें हर चीज़ को समझने के लिए हमारे मनोभावों को एक अच्छी स्टेज पर ले जाता है तो वही चीज़ें जो है ये दोनों चीज़ों को कैसे हम लोग अपने रिलेशनशिप बनाने में जोड़ सकते हैं उस पर हम लोग बात करेंगे क्योंकि सुतपा दास गुप्ता के पास दोनों ही तरह का ज्ञान है एक तो वो इंग्लिश टीचर भी है बच्चों को पढ़ाती हैं और साथ साथ में म्यूज़िक का बहुत ही फ़ैन है म्यूज़िक बचपन से वो सीखती रही हैं और म्यूज़िक में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं जिसके बारे में हमने पहले भी बात की आज भी हम कुछ बातें करेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि किस तरह से हम अपने सम्बन्धों को अच्छा बना सकते हैं म्यूज़िक और एजुकेशन के माध्यम से आपके विचार सुनना चाहेंगे ओके एज यू that that uh, i am a teacher by profession so i think that it is the teacher student relationship uh, in the education uh, to communicate with each other sometimes the teachers also can be the students hmm. Mm -hmm. Uh, mm -hmm. wo logo ke bhi paas se bahut kuch sikhna hai mm -hmm. student ke paas se mm -hmm. aur ye mil jul ke badhane se padhai bhi bahut anand deti hai mm -hmm. for the students as well as for the teachers और म्यूज़िक तो हम लोग सब जैसे जानते ही हैं भगवान के पास पहुंचने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये इट ब्रिंग्स द ट्रांकुलिटी ऑफ माइंड इट ब्रिंग्स द पीस ऑफ माइंड हाउ टू यूज़ द म्यूज़िक हाउ टू यूटिलाइज़ द म्यूज़िक इट नॉट ओनली शूड्स द बॉडी बट आल्सो द माइंड तो हम लोग रविंद्रनाथ टेगोर की आ, प्लेस से मैं हूँ इसीलिए शुरू करना चाहती हूँ एक टेगोर की एक ट्रांसलेशन से जी, जी स्वागत है आपका आग की परशमनी से प्राण भर दो ये जीवन पुण्य करो ये जीवन पुण्य करो ये जीवन पुण्य करो ये जीवन पुण्य करो दहन दान से दहनदारणसे अगुनिपौनि छुआ प्रा ने एजीवन पूर्ण करो एजीवन पूर्ण करो एजीवन पूर्ण करो Ez bonpo no karo, dhono dani. With divine flaming touchstone, grasp me, me, oh Lord. Make my life blessed. Makeeth my spirit to blessed Makeeth my life be blessed This life sanctifying sacred offerings आग की परशमनी से प्राण भर तू ऐसे ही आग की परशमनी जो होते हैं आई थिंक इट्स द म्यूज़िक इट्स द एडुकेशन इट्स दैट टच स्टोन विच कैन फील योर लाइफ विथ पीस ऑफ माइंड चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं और सुतपा दास जी ने बहुत ही अच्छी तरह से शुरुआत की है एक रविंद्रनाथ टैगोर के जो विशेष गीत है उन्होंने हम सभी को सुनाया और उसमें ये भाव आता है कि जब हम लोग उस आग को उस आग के सामने जब बैठते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति आती है और उसके द्वारा हम अपने जीवन को अच्छा बना पाते हैं और हम पुण्य कर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं और किस तरह से हम अपने म्यूज़िक और एजुकेशन के माध्यम से रिलेशनशिप बना सकते हैं उसी विषय पर आगे बात करते हैं जैसे कि मैं अब जब क्लास में रहती हूँ जी जी तब मैं गुरु के हिसाब से रहती हूँ लेकिन वेन माई स्टूडेंट्स आर आस्किंग द क्वेश्चन they are just, uh, just coming to enhance their knowledge mm -hmm. so um, i have to also spread the knowledgees what i have within me but at the same time i think it's the communication if the students are free enough mm -hmm. to communicate mm -hmm. if the um, reciprocation if there is the reciprocation then can education be also in a very uh, easy way वी कैन स्प्रेड द एजुकेशन वी कैन स्कैटर इट इन अ वेरी इजी वे जस्ट लाइक दैट इफ़ दे आर फ्री इन क्लास मैं पहले uh, एक हिंदी स्कूल में पढ़ाती थी okay. तो मेरा करियर शुरू हुआ हिंदी स्कूल से mm -hmm. तो वहाँ तो मेरा हिंदी का नॉलेज बहुत पुअर है <laughs> <laughs> <laughs> इतना फ्लुएंसी <laughs> yeah. तो नहीं है मैं इंग्लिश में फ्लुएं फ्लुएंटू बांग्ला में भी ठीक uh, okay. ठाक है uh -huh. लेकिन हिंदी तो बहुत गड़बड़ है तो एक दिन क्या हुए छोटे छोटे बच्चे थे क्लास सेवन की तो मॉस्कुटोज ले द एग्स इन वाटर ये सेंटेंस को uh, पढ़ाने के समय मैं बोली कि मच्छर लोग डीम छोड़ देता है <laughs> तो <laughs> सब तो हंसने लगा और मैं, मतलब हंसने तो नहीं लगा उन हाँ, गंभीर लेकिन हंसी सभी, सभी का चेहरे, चेहरे पे आ गया था <laughs> तो मैंने सोचा कि कुछ गड़बड़ तो जरूर किए <laughs> <laughs> तो <laughs> उस उन लोगों को बोले कि क्या भाई तुम लोग अगर बंगला बोलोगे तो आर यू ऑल्सो एबल आर एबल टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ओनली तो वो लोग बोले नहीं मैम हिंदी में बोलिए तो मैं तब पहले बताओ कि ये बात पे क्यों हंसी आई मॉस्कुटोज ले एक तो उन्होंने बोला कि डीम क्या होते हैं मैडम <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> तो मैम mm. बोली कि डीम वो अंडा होते हैं ना व्हाइट व्हाइट mm. वो होते हैं ना जो वाइट वाइट ऑब्जेक्ट तो बोले अंडा मैं बोली तो तुम लोग चलो एक काम करो तुम लोग मुझे हिंदी सिखाओ मैं, मैं तुमको इंग्लिश सिखाएंगे तो इसी बात पे बहुत अच्छा उन्होंने फिर मिलजुल बहुत अच्छा हुआ उन्होंने भी बहुत खुशी से मुझे ये ये होता है जैसे कि निपट और लिपट दोनों जो होते हैं निपट लेंगे और लिपट लेंगे बापरे बहुत कन्फ्यूजिंग <laughs> <laughs> तो इसी बात पर भी बहुत उन्होंने हंसी हुई है कि लिपट और लिपट को कॉन्फ्यूज <laughs> इनफे <laughs> <confused रुए। laughs> तो आ, ऐसे ही थ्रू द कम्युनिकेशन बहुत कुछ आ, मैंने मैं भी सीखे और उन्हों, बच्चे भी बच्चे सीख पाए इंग्लिश भी, सीख भी, सीख पाएं। सीख बहुत, पाएं। भी बहुत अच्छा है बहुत ईजी तरीके से हाँ। इंग्लिश से बहुत डेंजरस होते हैं ना बच्चों के लिए कभी कभी बड़ों के लिए भी तो इसीलिए ऐसे ही मैं बोलती हूँ कि कभी कभी शिक्षक भी छात्रा होते ही है सही बात है। हाँ। दोनों चीजें हैं। इसमें जैसे कि रिलेशनशिप जब बनाना होता हाँ। हाँ। है तो कभी आप कहेंगे कभी मैं हाँ, हाँ। तो बातें बनती जाएगी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपने शुरू में बताया की जैसे की गुरु होता है गुरु अपने ज्ञान को जो है बच्चों को तो दे देता है एक लेसन जैसे कोई टॉपिक पे हमने बात की उसको समझा दिया लेकिन बाद में बच्चा कितना समझा है या नहीं समझा है वो तभी पता चल जाता है जब वो हमारे साथ बातचीत करना हाँ, शुरू कर देता हाँ. है क्वेश्चनिंग करना शुरू प्रश्न पूछना शुरू करता है तो हमें पता चलेगा कि ये बच्चे ने इस हद तक इन चीज़ों को समझा है अगर बच्चा प्रश्न नहीं पूछेगा तो ये एक बड़ा मुश्किल वाला काम होगा कि बच्चे समझे हैं या ना समझे हैं ये हम पता नहीं कर पाएंगे हाँ. तो यहाँ ये उठता है कि जब इंटरेक्शन करते हैं हम एक दूसरे को बातचीत करना शुरू कर देते हैं उसी विषय को लेकर कि इससे आपने क्या समझा इससे हमने क्या समझा वो जब बातें सामने आती हैं बच्चे अपने आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चीज़ को बात कर सकते हैं और टीचर के साथ भी इसके साथ बात कर सकते हैं तो दोनों चीज़ें जो है बहुत ही अच्छा एक क्रीम जो बोले बो, बोल सकते हैं हम लोग एक जैसे कि दूध है उसको फिर हम लोग जैसे कि दही बनाएँगे दही के बाद फिर उसका मंथन करने के बाद जो है उस का मक्खन बनता है मक्खन के बाद फिर हम और अच्छी तरह से उसको मंथन करेंगे या उसको आग में उबालेंगे तो फिर घी बनता है तो इस तरह से ज्ञान भी से एक ज्ञान लोग एक दूध की तरह है, है।, है। जितना हाँ। उसको हम बनाएंगे हाँ। मनन मंथन करेंगे मथेंगे तो उससे जो है मक्खन ही निकल के आएगा हाँ। और सभी के लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है ये बातें हैं और इसी के वजह से हम लोग जो है इंटरेक्शन करते हैं तो हमारा रिलेशनशिप बनता जाता है इंटरेक्शन नहीं होता है तो कहीं ना कहीं हमारा रिलेशनशिप टूटा टूटा सा रहता है दूर से रहता है खाली पना आ जाता है तो ये चीज़ें हैं कि जहाँ पर हम शिक्षा और म्यूजिक दोनों चीज़ों का साथ लेकर अगर आगे बढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है तो सुधापा दास जी से मैं कहूँगा कि वो म्यूजिक में अच्छी आ, काम करती है बचपन से उनका म्यूजिक का शौक रहा है तो एक हाथ कोई अच्छी वाली जो बातें हैं जो म्यूजिक आपको पसंद कर, लगता है उसमें से कोई एक हाथ सुना दीजिए अच्छा अच्छा जी तो फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं जी मैं तो काजी नजर इस्लाम रविंद्रनाथ टैगोर की देश से हूँ जी जी जी। तो आ, काजी इस्लाम की हम लोग गाना थोड़ा स्प्रेड करना चाहते हैं जी जी। ऑल ओवर द वर्ल्ड डेट्स वाई वी आर ट्राइंग टू ट्रांसलेट इट एंड आई एम ट्राइंग टू सींग इट इन इंग्लिश तो ट्रांसलेशन किए हैं मिस्टर गियाशुद्दीन दलाल ने जो कि खुद भी एक टीचर है और पूरा जैसे होते हैं पूरा कंपोजिशन mm, जो काजी नजरुल इस्लाम की जो कंपोजिशन है ही वांट्स टू स्कैट इट ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट्स वाई ही हैज़ मेड ऑल द ट्रांसलेशन्स आई पे माई होम एज टू सर एंड नजरुल का जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है mm -hmm. वो है uh, बहुत तरह का ट्यून उन्होंने इंसर्ट किया अपना अपना जो कंपोजिशन है उसमें बहुत जी का जो है जो म्यूजिक है वो क्या लोगों को देना चाहता है व्हाट इज़ द मैसेज बिहाइंड दैट म्यूजिक पहले तो देखिए ये बात है कि काजी नजरुल इस्लाम अपना धर्म में थोड़ा सा अलग है जी लेकिन वो जन्म लिए बंगाल में लेकिन वो नेशनल पोइट है बांग्लादेश का और ये बात है धर्म से अलग होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा कुछ सेक्टर नहीं है ऐसा कुछ सेगमेंट नहीं है जहां अपना कंपोजिशन नहीं, नहीं किया अच्छा, पूरे, पूरे, पूरे ही पूरे सारा कविता जैसे कि देश के ऊपर मैं एक कली सुनाना चाहती हूँ ये बांग्ला में गाती हूँ नमो नमो नमो बांग्लादेश मम मो चीरो मोनो रो ची मो मधुर बुके बहेशनुदी चरो जलुधी बहे नुपुर नमो नमो इसका जो राइटिंग है वो है मैं अपना देश को प्रणाम करता हूँ जिसमें इतनी सारी नदियाँ बहती हैं जिसमें इतना माहौल भी मौसम भी इतना अच्छा है वो देश मुझे बहुत कुछ दिया इसीलिए मैं आभारी हूँ उस देश का हुँ, हुँ। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर का भी एक जो नेशनल सॉन्ग uh, है बांग्लादेश का ओ आम देशर माटी तुम्हार पाए ठकाई माथा इसका एक हिंदी आ, एक आ, मैं सुनाना चाहती हूँ ओ मेरे देश की माटी तुझको करो लाखों प्रणाम ओ मेरे देश की माटी तुझको करो लाखों प्रणाम तुझसे है मेरी सुबह तुझसे है मेरी सुबह तुझसे है शाम ओ मेरे देश की माटी को करो लाखों प्रणाम वैसे ही नजरुल की जो कम्पोजिशन है hmm. वो कम्पोजिशन जैसे कि तरह तरह की जगह की सूर को वो अपने कम्पोजिशन में भर दिए हवान फिर अरबियन फिर इजिप्शियन ऐसा एक गाना मैं ये गियासुद्दीन सर का किया हुआ ट्रांसलेशन मैं थोड़ा सुनाना चाहती हूँ पहले गाती हूँ बंगाली में फिर इंग्लिश कंपोजिशन करती हूँ मो मेरे पोतुल मो मेरे तशर में ने जे जाए ममिर पुतुल ममिर दे जाए बी भल चंचल पा बी भल चंचलु पा सहरा मोरुर पारे खुरु बीथिर थारे बाजाय घुर छूमुर छूमुर मधुर झंकार Older, <that> older, now low, Hawaii. Pouring on tiny, niche, joy. Duller, duller, duller, shudder. Duller, duller, duller, shudder. Doll of wax, less of mom's dances on. Doll of wax. less of the mom is dunces on we will derrestless we will derrestless beyond the sahara desert beside the pambawar place on the bills as an anklet with a jingle sweater waving the scarf in the loo ballerina dances through swinging for a long swinging for a long to aise main communicate karna chahti hu -hmm. jaise ki ye english gana ye gana agar bangla mein hue to khali bengal mein confined ho gaye अगर हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट थान्से किए तो विद इन इंडिया इट मे बी कॉन्फाइंड लेकिन अगर इंग्लिश में और बहुत सारा लैंग्वेज में हुए तो इट वुड स्कैटर्ड इन द वर्ल्ड द ट्यून वुड स्कैटर्ड इन द वर्ल्ड एंड इट वुड क्रिएट दैट हारमोनी व्हिच कैन बिल्ड दैट इंटीग्रेशन विद इन द ह्यूमन माइंड विद इन द ह्यूमन सोल विद इन द ह्यूमन रेस दैट्स द वे आई वॉन्ट टू से uh, सुतभादास जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से एक पोयम जो है एक गीत जो है लोगों को एक साथ बांधने का काम करता है एक सूत्र में बांधने का काम करता है जिस तरह से जिस माटी में हम लोग रहते हैं उस माटी की महिमा भी अपने आप में बहुत है उसका हम लोग अगर लाखों धन्यवाद करें करोड़ों धन्यवाद करें तो भी कम है क्योंकि उसके साथ हमारा जीवन जुड़ा हुआ है अगर धरती या मिट्टी नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ ये भी बात है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज हमको मिलता है एक अच्छा भावनाएँ हमारे अंदर उत्पन्न करता है इनकी गीतें इनके जो कविता है जो हम अभी अपने सुने तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे कि किस तरह से ज्ञान और म्यूजिक ये दोनों जो पहलू है ये दो पिलर हैं हमारे जीवन में हमारे संबंधों को मजबूत करने के लिए हमारे रिलेशनशिप को हारमनी में लाने के लिए ये सारी चीजें जो है जोड़ने का काम करती है तो आइए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में विशेष मुलाकात में हमारे साथ सुतपा दास गुप्ता जी हैं जिनसे हम बातें कर रहे हैं और कुछ इस कंपोजिशन जो उनको बहुत अच्छा लगता है और इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है वो हम साथ साथ सुन रहे हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हैं जैसे कि हमने अभी सुना कि किस तरह से म्यूज़िक और ज्ञान जो है एक चिंतन की इारा एक मंथन की इधारा है जहाँ पर हम लोग उन चीज़ों को जान देते हैं समझ लेते हैं उस बीच में जो हम एक दूसरे के साथ मिलना और जानने की जो जिज्ञासा हमारे बीच में उत्पन्न होती है फिर हमें शांति मिलती है जब उस चीज़ को समझ लेते हैं तो यहाँ पर एक जो है एक धागे का काम हो रहा है जहाँ पर हम एक बच्चा टीचर के साथ जुड़ जाता है टीचर का भी बच्चे के साथ जुड़ जाता है तो इस तरह एक हारमोनी है यहाँ पर होना शुरू हो जाता है तो उसमें जो आनंद है उसकी अभिव्यक्ति हम संगीत के साथ भी कर सकते हैं संगीत के द्वारा भी कर सकते हैं तो आइए इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं और दास गुप्ता जी से सुनते हैं कि क्या हो सकता है और इसमें अच्छा संगीत के द्वारा हम लोग जो आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में मैं प्रणाम करना चाहती हूँ संगीत के जो देवी सरस्वती का जी, जी, जी. उनका एक स्तोत्र मैं सुनाना चाहती हूँ जी स्वागत है आपका सी थी दे माँ साधि का शुभ्र बरनी सार सिदे मधि कानम शुभ्र भरण सारदे स्ने शेशणी बीखन भय तमनाशिनी देश प्रेम विकास कारिणी अभय मंग सब ज्ञान दे देसुबिचारे सिधिकनम शुभ्र सार दे वसहु माम कंठमे है शब्द ब्रह्म बिहारणी ल साधना पथ सर्वदा सूची प्यार सूचि प्रारद सिमा दे साधि कारण शुभ्र बरण सारद सारे जिसको प्रणाम करने से जी सभी क्षेत्र में आ, आगे मतलब बढ़ आगे बढ़ सकते हैं हम लोग वो सरस्वती को मैं मन में बसाते हुए जी, जी। आ, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम जब भी विद्या ग्रहण करने जाते हैं तो माँ माँ सरस्वती का वंदना करते हैं उनकी आराधना करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और वैसे भी ज्ञान की देवी सरस्वती माँ को कहते हैं और उनके द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो भावनाएं शुद्ध हो तो हर चीज़ जो है आपको मिल जाती है बस किस तरह से आप उसको ग्रहण करना चाहते हैं और किस तरह से आपके अंदर उसको जानने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न है उसके आधार से आप उन चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं जमा कर सकते हैं अपने अंदर भर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी भावनाएँ हमारे साथ हो तो हर चीज़ हमारे लिए आसान हो जाता है प्राप्त करने के लिए तो आइए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग ने इंटरेक्शन की बात सुतपा दास गुप्ता से सुना इसके साथ और क्या हो सकता है किस तरह से हम अपने हरमोनी को बना सकते हैं हरमोनी ला सकते हैं ज्ञान और म्यूज़िक के माध्यम से जैसे आजकल एडुकेशन थो, थोड़ा स्ट्रेस देते हैं बहुत पढ़ाई का बहुत बोझ है स्टूडेंट्स के ऊपर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ अगर पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने जैसे पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने तो अभी बहुत कुछ करते हैं वीडियो गेम्स खेलते हैं फिर <laughs> फेसबुक व्हाट्सएप और मैंने मतलब उसका ज्ञान का परिधि एक जगह सीमित नहीं है जी जी। बहुत स्प्रेड किया हुआ है वैसे ही लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि स्ट्रेस कम होते हैं ये पढ़ाई के बोझ पढ़ाई बच्चे के लिए बहुत आनंद भी बन सकते हैं अगर ये पढ़ाई के न, साथ साथ अपना क्रिएटिविटी जो है अपने अंदर जो क्रिएटिविटी है जो भी है ड्राइंग का या म्यूज़िक का या न, जैसे डिसिटेशन का <laughs> वो क्रिएटिविटी भी थोड़ा प्रैक्टिस कर ले <laughs> तो पढ़ाई बहुत इजी होंगे उनके लिए अच्छा ये मैं बोलना चाहती हूँ और दूसरे एक बात बोलना चाहती हूँ कि म्यूज़िक तो वैसे ही बहुत इट ब्रिंग्स द दैट सोलस इट ब्रिंग्स दैट पीस ऑफ माइंड विच इज़ वेरी मच सॉलिसिटेड इन ऑल द सेगमेंट्स ऑफ लाइफ द पीस ऑफ माइंड अल्टीमेट गोल इज़ द पीस ऑफ माइंड कैसे hmm. मन की शांति मिलती छोटे बच्चे को मन की शांति मिलते हैं कैसे वीडियो गेम्स खेलने से हाँ <laughs> <laughs> <laughs> तो थोड़ा बहुत टाइम उनमें भी कॉन्ट्रीब्यूट कर ले जी जी, जी। पढ़ाई के साथ साथ फिर पढ़ाई बहुत आनंददायक हो सकते हैं और बच्चों के लिए मैं और एक बात बोलना चाहती हूँ कि न्यूज़ पेपर रीडिंग वो अगर थोड़ा न्यूज़पेपर रीडिंग सुबह शाम करते हैं, आ, करते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ नॉलेज के भी एक पेरिफेरीज़ जो है वो इट वुड आल्सो बी एनहस्ड इन इट्स ओन वे बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से हम बच्चों को जो है ज्ञान में आगे बढ़ा सकते हैं या कभी कभी जो चीज़ें हैं कुछ स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है या किस टाइप के जो बहुत सारे वर्कलोड उनके ऊपर आ जाता है बच्चों के ऊपर तो उन चीज़ों को अगर हम लोग देखें उन चीज़ों को समझें तो उससे भी बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए जो उनको अच्छा लगता है खेल अच्छा लगता है या आजकल मॉडर्न स्टाइल में अगर मोबाइल यूज़ करते हैं या गेम्स खेलते हैं उसमें तो कुछ समय उनको वो भी देना चाहिए ताकि उनका मेंटल जो है स्टेबल हो जाए वो मन मन उनका स्थिर हो जाए और फिर बाद में उनको जो है इस तरह से पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी बातें जैसे मनोरंजन की बातें अगर देते हैं तो एक बैलेंस बना रहता है और हमें कभी कभी हम भी सही है ये अगर कहते हुए ज्ञान जरूरी है बच्चों के लिए ये आप सही बिल्कुल कह रहे हैं लेकिन इसके साथ में बच्चों की अवस्था को भी उस अवस्था में जाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना उस लेवल में हम इन चीज़ों को उसको पकड़ के रखना कितना आसान है या मुश्किल है वो हमें पता चल जाता है तो ज़रूरी है कि हमें बच्चों की मनोस्थिति को समझे और हाँ। उनको उस तरह से गाइड करने की कोशिश हम लोग करते हैं कोई भी चीज़ उनके ऊपर लादे नहीं उसके ऊपर बोझ ना बने ऐसा हम लोग अगर देखें तो बच्चा भी खुश रहेगा और हमें भी अच्छा लगेगा मिन uh, जैसे जैसे उसकी नॉलेज बढ़ती जाएगी समझ बढ़ती जाएगी वैसे उसमें चेंजेस आता जाएगा और वो चीज़ें uh, ध्यान ज़रूर रखना है लेकिन उसको बोझ भी ना लगे ये भी ध्यान रखेंगे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है एक हरमोनी जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं उन चीज़ों को लाने में कामयाबी मिल सकती है तो चलिए बहुत सारी बातें हमने आज की हैं आगे भी हम और करते रहेंगे इसी विषय पर, लेकिन अभी जाते जाते मैं कहूँगा सुजा दास गुप्ता से कि एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें हमारे सभी लिस्नर्स को आ, मैं तो बोलना चाहती हूँ जो बोले आ, जैसे ही बोले जी. तो ये अगर ये इट कैन बी कम्युनिकेटेड इट कैन बी एक्सप्रेस इन इट्स प्रॉपर वे देन ऑल्सो वी ऑल्सो कैन बिल्ड डैट हारमोनी देखिए मैं आई हूँ आपकी इन्विटेशन से बंगाल से जी जी। और गुजरात राजस्थान और बंगाल ये दोनों का एक हारमोनी हुए तो ये संगीत की भाषा में मेरे ये गीत याद रखना जी जी कभी अलविदा ना कहना ये ये मैसेज प्यार बनाए रखना और ये तो मधुबन का एक मोटो ही है हंसते रहो मुस्कुराते रहो जी, जी, आप मुझे एक गाना भेजे थे मुस्कुराते रहो आ, वो मैं एक कली गाना जाती हूँ जी, स्वागत है मुस्कुराते रहो मुस्कुराते रहो हर उदासी को नजरे बनाते रहो बस मुस्कुराते रहो ऐसे ही जिंदगी कट जाएगा हम <laughs> सभी के लिए थैंक <laughs> यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सुतपा दास गुप्ता जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हम अपने जीवन में चाहे स्टेट कौन सा भी हो भाषा कौन सी भी हो भाव कौन से भी हो लेकिन हम चाहे तो खुश रह सकते हैं हम चाहे तो नाखुश भी हो सकते हैं तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उन चीज़ों को देखते हैं और सबसे अच्छा है कि जब हम जुड़े रहते हैं तो एक शक्ति मिलती है तो भाषा या भाव या प्रांत की बातें ना हो हरमोनी की बात हो हम भावनाओं को तो समझ सकते हैं हर व्यक्ति क्या चाहता है हर इंसान प्यार चाहता है हर इंसान जो है मुस्कुराना चाहता है तो उनको उस तरह का अवसर हम देते हैं तो खुशी होती है और अगर हम किसी को मुस्कुरा दे अपने शब्दों से या अपने भाव से हमको उससे भी ज़्यादा खुशी हमको होती है और देने की जो बात है अगर हम किसी को मुस्कुराहट दे तो ये सबसे बड़ी बात हो सकती है आज के समय में तो चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छा मैसेज जो है आप तक पहुंचा है तो मैं चाहूँगा कि आप सदा मुस्कराइए खुश रहिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और सुतपा दास जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुन हैं रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो